परोश ज्ञान उत्पाद इच्छे आप ज्ञान कुत हो जाए ठीक है मान लिया आप आप पुरुष के वचन के श्रवण के अंदर परोक्ष ज्ञान पहला पैदा होता को है दशमस्थी तो सुनने से उसको दशम है जिज्ञास कहा है वो कौन है किधर है है ना ये इच्छा होती है वैसे यहाँ पर भी ब्रह्मास्त्र सुनने से परोक्ष ज्ञान होता है ये तो मान लेकिन अपरुष ज्ञान कैसा पैदा होगा यह प्रश्न अपरुष ज्ञान उनको विचार सही देव वाक्य दे उसी वाक्य से लेकिन विचार संयुक्त हो जाए केवल वाक्य को दोहराने से नहीं होता रटते हैं ना हम ब्रह्मा से हम ब्रह्मा से हम ब्रह्मा से हम ब्रह्मा से हम ब्रह्मा से जब करने से नहीं होता इसलिए विचार सही दाद केवल वाक्य का रटने से नहीं होता इसलिए योग इस है तपस्त भाव केवल मंत्र का जप करने से नहीं होता है। मंत्र का अर्थ को और कई योग को उनके मंत्र के अंदर विरोध शब्दों का अर्थ का ज्ञान ही अर्थ ही नहीं अर्थ ज्ञान है ही नहीं क्या जप करें क्या शब्द रट रहे तो ताजे सा, और क्या है सबका अर्थ है समझना पड़ता है ना ऐसे थोड़ी कोई भी मंत्र हो उस मंत्र का अर्थ को समझना और उसकी जितनी उसका रहस्य को आप समझकर जपेंगे, उतनी आप सदा भी जगती जिस शब्द को मैं बोल रहा हूँ शब्द की तीन महिमा है इतनी है वो तत्व तो कैसा है पूरा शिवपुराण पढ़ो शिव शब्द का अर्थ मालूम हो शिव पुराण किसलिए बना शिव तत्व को तो समझा नहीं कौन में शिवा जब रहे तो शिव शब्द गया है पूरा पुराण ही पुरा शुद्यार शुद्यार और व्याख्या है पूरा पुराण पढ़ लो और अच्छी बात ना है। कितनी कथाएं मिलेगी किसने किसने जप किया था कैसे कैसे शिव जी को पाया है आपके अंदर श्रद्धा बढ़ती है बताने के लिए तो बता दे एक शब्द शिव शब्द कर दिया बता सकते बताने में मजा नहीं है वो श्रद्धा थी कि जो कहानियां क्यों दी गई है कि आपके अंदर उसके प्रति पत्व के प्रति श्रद्धा और बढ़ा उन्होंने ऐसे किया तो हम भी ऐसा करें, उन्होंने ऐसे किया पहले पत्र पुस्तकें छापते थी भक्तों के चरित्र का पुस्तक आज ही छपते हैं पुस्तकें मिलते हैं भक्तमाल माल वगैरा पढ़ने से प्रेरणा मिलती है ना और आपका विवेक ठीक रहता है भटक जाता है संसार में औ किसी से पढ़ते रहो उनके चरित्र तो ध्यान आते रहे वही साथ थे। हम भी ऐसे रहे हम फंस न जाए हम कहा भाग रहे बुद्धि कंट्रोल में रहे इसलिए ना, हम लोग भागवत पढ़ते रहते हैं कोई रामायण पढ़ते रहता है कोई कुछ करते रहता है कोई शिव पुराण पढ़ रहा है कोई विष्णु पुराण पढ़ रहा है साथ साथ ही पढ़ना उस इन चरित्रों का अध्ययन सवान और अध्ययन स्वयं करने से आपको प्रेरणा मिलती रहेगी और उस लक्ष्य के प्रति आपकी दृढ़ता बढ़ती रहेगी ध्रुव की कथा पढ़ोगे hmm. मन में होगा हम भी ध्रुव से तपस्या करें प्रालाद की कथा पढ़ेंगे प्रेरणा मिलती है इन चीजों वैसे ही पुण्य में ही कथाएं अखबार पढ़ने आधा घंटा लगाते हो तो भागवत की चार अध्याय पढ़ो ना आधे घंटे लोग महात्मा का देखा अखबार के पिछले चार चार घंटा लगा देते एक भी लाइन छोड़ते नहीं सब पढ़ डालते क्या मिलता है देखना है तो थोड़ा मोटा मोटी इधर उधर हेडलाइन देख लिया थोड़ा बहुत खबर ज्ञान हो गया छोटे क्योंकि उसका नंबर है ना। इसका क्या अखबार अखबार नाम उसको श्रेक दिया ना अखबार खबर होता है खबर नहीं तो अखबर न खबर की अखबर और खबर को अखबार कर दिया उन्होंने थोड़ा पर भ्रंश हो गया मैंने वास्तविक खबर से पूछ नहीं है उसी का नाम अखबार जिसमें कुछ सच्चाई छपती नहीं है उसका नाम अखबार हा उसके पीछे क्यों पढ़ रहे समझ में तो नहीं आते विचार करना है किस चीज को पढ़ना चाहिए किस चीज़ का चिंतन करना चाहिए प्रश्नोत्तरी पढ़ना चाहिए इसीलिए शंकराचार्य के प्रश्नोत्तरी है मणिरत्न माला है ऐसी पुस्तकें पढ़ेंगे छोटे छोटे ग्रंथ है बहुत उसे पता है कि किसका चिंतन करना किसका नहीं करना है किसे गुण गाना किसे गुण नहीं गाना सेठों में गुण गा रहे बहुत बढ़िया सेठ है बहुत अच्छा है बहुत दान पुण्य किया है ये किया और पैसे निकालने के लिए उसे प्रशंसा करते रहते है, है? प्रशंसनी थोड़ी है। तो कौन किसकी प्रशंसा करना चाहिए क्या करो साहब बहुत सुंदर बोला हुआ और है उसे बहुत एक सुंदर श्लोक है किसको समझाना नहीं चाहिए भी बताते और हम लोग किसी को भी समझाने लग जाते हैं ऐसे नहीं करना ऐसे करो ऐसे नहीं करना ऐसे करो कोई भी आज कुछ को धड़ से जवाब देने लग जाते हैं ना हम लोग समझाने लगते हैं गलत उस है उसको लिखा है चार प्रकार के लोगों का नहीं समझाना चाहिए चार प्रकार के लोगों को दुनिया में समझाना नहीं मतलब बातें मत करो देख कि चुप करो आदमी है वो शंकित आदमी भी कभी सुनेगा नहीं क्या करोगे हालतू तो मत हमारे करना है टाइम बर्बादी होगी चल टाइम की बर्बादी होगी वहां पर ऐसे लोगों से बहसबाजी करनी जो भ्रमित है वो भी कभी सुनेगा नहीं भ्रमित आने का को कारण हो सकता है भ्रमित होने का व्यक्ति निराशावादी हो जाता है अरे जो मैं समझा बस यही है और आज कुछ होने वाला नहीं निराशावादी भी हो जाता है इसे भ्रमित के अंतर्गत दोनों प्रकार लोगों को ले लेना है आप भ्रमित अंतर्गत इन दोनों को लीजिए आप जो दुराग्रही है वो भी भ्रम के कारण से दुराग्रह कर रहा है ये देखने उसकी और जो विषादी निराशावादी विषादी या निराशावादी जिसको कहते हैं वो भी भ्रम के कारण से निराशावादी है जिसकी आशा करनी चाहिए वो छोड़ दिया और निराशा में बैठ गया वो भ्रम है सब भ्रमित दो को तरह के लोग आ जाते हैं निराशावादी भी आ गया दुराग्रही भी आ गया और भ्रमित भी सबको ले लो दो हो गए तीसरा आपका मूर्ख मूर्ख को कभी समझाने और कुछ नहीं जानता और लठबाज आदमी है ज्यादा बोलोगे तो मैं मार देता पिटाई नहीं <laughs> ज्यादा समझाने लगोगे गुरु बनोगे तो वो गुरु बन जाएगा असली, लठ लेके खड़ा हो जाएगा मूर्ख को कभी नहीं समझा वो तो जो कर रहा है जो कह रहा है वो हा में हाँ करके उसे काम निकाल दो वह आपकी बुद्धिमत्ता है बल्कि शंकराचार्य सबसे पहले मूर्खों के ना क्योंकि सारे दुनिया मूर्ख ज्यादा होते हैं उनके अंदर सबसे पहला नंबर मूर्ख को रखा दूसरे नंबर में शंकित को तीसरे नंबर में भ्रमित को चौथे में कृतग्न को जो कृत होता है उसको भी समझाने के कारण है आपके आपने जो समझाया उसका उसको आप ही विरुद्ध की उल्टा तरफ तो इस्तेमाल करेगा आप निंदा के लिए इस्तेमाल करेंगे ये आजकल बहुत मिलते हैं हमारे पढ़े विद्यार्थी हमारी निंदा करते हैं हर जगह हमारी बात नहीं बहुत आचार्य होंगे आप देखिए उनके विद्यार्थी वही आचार्य निंदा करते रहते हैं जिस स्कूल में पढ़ा बच्चा वो बच्चे के मास्टरों को चढ़ाता है ऐसे हो रखा है कलिंग में ये चारों मिलते कृतज्ञ आप जितना भी भला करेंगे फिर भी वो क्या है मानेगा नहीं प्रश्नोत्तर मणिरत्न माला में ये जो है सत्रवा श्लोक में आता है चारों बात कंठगतरप्य कस्याख से कृतज्ञ आप भले प्राण छोड़ दो समझाते समझाते मरने की स्थिति आ गई आपकी समझाते समझाते फिर भी अगला समझेगा नहीं ऐसे कौन चार है इच्छा कंठगतर असु प्राण कंठ में पहुंच गया समझाते समझाते आप मरणासन हो रहे हैं फिर भी अगले का हृदय में परिवर्तन नहीं आत्मा तुम जिसके हृदय को जीत नहीं सकते हैं ऐसे चार है इस चार लोगों को कभी उपदेश देना उनसे बहसबाजी नहीं करना मूर्ख से संकित मूर्ख संखित निराशा भ्रांत पुरुष कृतज्ञ शिक्षा और जो कृतज्ञ है उसको ऐसे लोगों को कभी भी उपदेश देना या उनसे मार्गदर्शन देना या सलाह देना या शास्त्र उनका साथ बहस बाजी करना वादे वादे बोध भी जाए तो करके जाओ तो मरी जाओगे बोध नहीं होता ऐसे लोगों के सतवाद करोगे इन चार के साथ सलाह नहीं होना हम लोग यही गलती कर जाते हैं इन्हीं लोगों के साथ हमारे भिड़ंत हो जाते हैं यही आते टकराते हैं मूर्ख आ जाते हैं बाहर समझते हैं भड़ा श्रद्धालु है भगत है पढ़ने आया लिखने समझने आया है समझाने लगते हैं तो उल्टा दस नहीं लग जाता है तब बाद पता लगता है सांप है ये तो श्रद्धालु विद्यार्थी नहीं तो पूर्वजन का सांप रहा है दस नहीं की आदत है बहुत बाद पता चलता है मूर्ख होते हैं शंकित होते हैं हर बात पर शंका पता नहीं जो बात कर तो सोचता इसे मेरी ही बारे में बात कर रहे होंगे ऐसे शंका को आश्रम में रखो तो दुखी हो जाओगे ऐसे यहाँ पर पहले हमसे कोई दूसरा बात कर रहा है, वो सोचते थे हमारी बारे में ये चर्चा कर करो और फिर बाद में आके एक बार हमसे पूछा भी उन्होंने हमारे बारे में क्या बोला कि तुम्हारे बारे में चर्चा ही नहीं हुई तुम्हारे क्या तुमको चर्चा का विषय हो गया चर्चा का तो आता परमात्मा और तुम्हारी चर्चा हम क्यों करेंगे किसी के साथ? अब तो मन में शंकल हुआ है ना वो दिमाग यही सोचता है कोई हमारे खिलाफ कंप्लेंट कर रहा होगा एक दिन सभा बिठा किसे शुरू ही थे किया स्वामी जी आपको जो है हमारे खिलाफ सभी लोगों ने कंप्लेंट किया है यहीं से शुरू हुआ वो तो शंकल कर दी हाथों को ना उसके साथ दुखी टेंशन में आ गया परेशान हो तो गया शंकालु को रखना उसे बात करना उसे कि व्यवहार रखना बड़ा मुश्किल मूर्ख से शिखी मन निराशावादी भ्रमित व्यक्ति ऐसे भ्रांत है वो समझ रहा है रहे आगे कुछ नहीं हो सकता मैं तो ऐसे ही रहूंगा आप जब कुछ भी कर लो मैं जैसे कुछ ही बोल मैं तो ऐसे ऐसे तुम क्या करूँगा जितनी कथा सुनाओ जितनी समझाने नहीं भाई तो सुधर सकता है तो अच्छा हो सकता है तो ब्रह्म हो सकता है अरे नहीं मैं तो हो नहीं सकता मेरे बुद्धि तो ब्रह्म पकड़ नहीं ऐसी निराशावादी को क्या करो? कि मेरे पंप मारोगे नहीं चलेगा किसी निश्चय कर लिया मैं पढ़ नहीं सकता निराशावादी हो गया उसके अंदर आशा का किरण ही नहीं हाँ मैं भी कुछ दो अक्षर पढ़ सकता हूँ थोड़ा सा भी अंदर हो ना तो उसको आप बूस्टिंग कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं उसको थोड़ा मदद भी कर सकते हैं बल्कि तो निराशावादी से तो क्या करोगे तो कुछ तो छोड़ समझ ये भी भैंस है और कोई रास्ता और में हो दिया के इनका पहचान बहुत कठिन है मूर्ख को पहचानना आसान है संगीत को पहचानना भी आसान है भ्रांत निराशावादी जो है विषादी को समझा पहचानना भी कुछ आसान है लेकिन कृतज्ञ को पहचानना कठिन शुरू में ये परम भक्त होते बिल्कुल शत्रु बनती तो करता नहीं ना आपने जिसके क्या है कितना पानी में है उससे थोड़ा समझना संकित को भी थोड़ा समझने में टाइम लगता है थोड़ा नहीं निराशावादी में आप समझ रहे आया है आप सोच रहे हैं शायद इसके अंदर आशा होगी जगी होगी मोक्ष होगा शरणागत है तो थोड़ा समझ के आप मेहनत करेंगे कुछ महीने के बाद समझ में ये इन तो पूरी कहानी खत्म होने के बाद पता चलता है इसलिए कहते हैं चार से कभी भी उपदेश देने की सोच तो <laughs> <रहता। laughs> मौन मौन रह जाओ सबसे बढ़िया है बोलो ही देना नहीं किसी को कुछ देना नहीं किसको कुछ करना नहीं सब बहुत दुनिया है सब संकालु दुनिया है सब भ्रमित दुनिया है इसे इन चारों को तो छोड़ ही दो ये चारों से भरे हैं तो क्यों इनसे क्या इसलिए मौन रहना सबसे सुखदेव महाराज जी जो है मौन ही रहा बोलते ही नहीं बल्कि पिता ने भी बुलाया सुना ही नहीं भग गए नहीं, ये भी मोह के चक्कर में पड़ रहा है ये भी मुहूर्त है पिता को भी मुहूर्त समझ के मोह जाल में फंस रहे पुत्र पुत्र पुत्र क्या पुत्र अरे वेदांती व्यास तो क्या बोल रहा है बेटा बेटा बेटा कौन बेटा किसका बेटा क्या बेटा हो? को भी आधार मूर्खता का मोह मोह मो, चले से। थे ही उस समय जगह उनको लेकिन उसको क्षण तक मूर्खता आ गया पुत्र का व्यामो विरह व्यामोहिरतर आज हाव शोक में साफ है विरह का आज भाव से पीड़ित होकर पुत्र कहा जा रहे हो आ जाओ तो कुछ समय तक तो मोहे तो क्या प्रारम्भ कह लो कुछ कहलो लो तो उतरे समय में तो राह लक्षण कुछ विद्वान तो तो तो माया, माया बल पूरा विद्वानों को भी मोह में डाल माया बला जाले प्रे सप्तक तो का पहला श्लोक पढ़ के ज्ञानी नाम चेतांशी ज्ञानियों का को माया बलपूर्वक मोह जाल फेंक देती है आसान नहीं माया को जीतना माया ऐसे भयंकर वज्र है अध्यास वज्रे के अध्यास एक वज्र इसका भेदन करना बड़े बड़े मात्र इसलिए विचार था था। है प्रताप वाक्य केवल वाक्य को रटने से अनुभूति होने इसका प्रोक्ष विचार कौन सा विचार कैसे भी बता रहे कि देखिए आपका ब्रह्मेटी वाक्याण विचारित व्यक्तिरुख्यते यद दशमस्तम सि आदना ब्रह्म निशेषण विचार के संपूर्ण रूप विचार किए जाने पर व्यक्ति उल्लिखित है उस ब्रह्म का प्रत्यक्ष हो जाता है ग्रहण हो जाता है जैसे दशमस्तमसी सी ऐसा आचार्य बाद में कहा कल का दसमस्थी बाद में क्या कहा दशमस्तमसी वो भी अनुभव कराया बिनाया नौ को खुद को विचार दिया वाक्य दिया वाक्य को विचार के साथ सहकारित करते हुए अनुभव करा दिया शरीर को दसवा दिखाना आसान है ना। ब्रह्म को ब्रह्म में देख लो। तो में थोड़ी अंतर तो थो होती है यही अंतर है दृष्टांत स्थल को लेकर दिया है लेकिन इतना हमें को लेना है कि वाक्य से परोक्षा हो जाता है और वाक्य से ही अप्रोक्षा हो जाता है विचार रहित वाक्य से परोक्ष ज्ञान विचार सहित वाक्य से अप्रोक्ष व्यक्तिरुलिख्य उस वस्तु को हम ग्रहण कर लेते हैं यथा यद ने यथा देशे दशमस्तमसी तेज आचार्य कहा पुरुष दशमस्तमसी तुम दसमें हो उस नाम कौ कर लेक्ष हो गया अयम आता पर महावाक्या समय विचार माने पूर्वम पूर्व अस्थित परोक्षत अवगत साक्षात्म ब्री प्रज्ञान और तत्व इन चार महावाक्यों का वह से सम्यक विचारे माने सम्यक प्रतिचार किए जाने पर जिसके बारे में पहले आपने क्या जानते थे पूर्व अस्थि जिसके पहले आपने अस्थि करके स्वीकार किया था उसी को ब्रह्म अस्थित अवगत परोक्षत अवगत से ब्रह्म परोक्ष रूपे नवगत ब्रह्म का प्रत्येक वह मुख्य अलग नहीं है अनुभव ले। तो कर लेते तथा दृष्टान्त दृष्टान्त घटा रहे हैं दशवस्त मसी का यद दशवस्थ मसी के तो वाक्य आचार्य आपसे बोला तुम ही दसमा हो इस वाक्य से स्वात्म दसमत्व लेता है वैसे आप भी अपने का विचार ने अप्रोक्षा विचार वाक्य से अप्रोक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है कैसे होता है क्यों होता है कैसे होता है इसी को दृष्टान समझाते दशम कृष्ण तमे वे तीन निरा गणित दशम स्मरे स्मृति होता है स्मरण को साक्षात्कार बोल देते हैं भूति कह देते हैं अनुभूति करना साक्षात्कार करना वास्तव में घटाधी के समान अनुभूति साक्षात्कार नहीं है स्मृति है स्मृति हो रखती है स्मृति होती है वह यहां पर भी देखो दशम को जब पहले सो क्या सुना था तो उसने दशम है दशमो अस्ति सुना तो पुरोष ज्ञान हुआ तब पूछा उसने है तो कहा है कौन है वो किधर है वो दशमा कह जैसे प्रश्न पूछा तो आप क्या बोला दसमा तुम अजी तुम ही होती प्रश्न का जवाब देने पर गणित मैं कैसे भी मैं कैसे दसवा सकता हूं तब कहते अच्छा अनुभव करना चाहते हो तो गणना करो नौ गिनते हुए गणित स्वे न सह स्वेन अपने सहित जब गणना किया तो खुद में दसवा आ गया समेव दशम स्मरे स्वयं दसवा था पहले भी जब नौ गिन के दसवा मर गया बोल रहा था तब भी वही दसवा था अब भी दसवा है और आगे भी दसवा रहेगा जब अपने आप ब्रह्म जीव बोल रहे थे ब्रह्म नहीं है बोल रहे थे उस समय भी आप ब्रह्म ही थे अब भी ब्रह्म में जानने के बाद स्मरण के बाद ऐसा सब सब है सब एक ही चीज हो जाती है अंत में सब लय हो जब स्मृति आ गई तो फिर अलग अलग नहीं रहती एक ही कर दृष्टावेश कहीं दिया कहीं है? तो दिया कहीं उपलब्ध बात समय समय में तो क्या पूछा आपने जो कहा था दशमा है वह कौन है यदि प्रश्न में कृद है ऐसा प्रश्न किए जाने पर तस् उसके जवाब में तमेव परिहारित ऐसा जवाब दिए जाने पर स्वात्मना स नव गणित अपना अपने सहित इतर नवों को जब गणना करता है तो क्या अनुभव करता है वो अहम दशमोष अपने आप को दशमा दसवाग्रह स्मरण कर लेता है अश दसमोस्मी ज्ञान से विचार सहित वाक्य जन तत्वा नूपता और यह जो दशमोष्मी ज्ञान है विचार सहित वाक्य जन होने के कारण से यह कोई भ्रम नहीं है विपर्य ने दि कोटि भ्रम कोटि या संशय कोटि में इसको नहीं लेना दसमोस्मी वाक्योत्था न संशया दसमोस्मी वाक्तोत्था दसमोस्मी ऐसे जो वाक्य से जन जो अनुभूति हो गई है वह ज्ञान का बाध किसी प्रकार से नहीं होता न विहन्यते क्यों आदि मतदान आसान हो अपने आप को दशवा का अनुभव कर से पहले भी नौ को लेकर के कोई संशय नहीं था अब भी नौ को लेकर संशय नहीं बाद में भी नौ को लेकर कोई संशय नहीं था पहले दसवें को लेकर संशय था वह संशय निवृत्त हो गया अतएव उस संशय की निवृत्ति होने से उसका बाधक कोई और ज्ञान नहीं रह गया बात कौन कैसा हो सकता है यदि मान लो खुद से गिनते गिनते नौ को गिना और फिर एक छोड़ देता है, तो भी दर्शनों जैसे छोड़ तो मूर्ख किया ना देखो बना दिया घड़ा भरता नहीं क्यों तो। पाप में घड़ा भरे भी ना काम पूरा कैसे होगा इसलिए भगवान ने नारद जी को पुति नारद जी ने जय जा करके बोला दे करे आठवां बच्चा कृष्ण होता है कह करके सुन कर तो सुनकर बैठा है तेरे को अकल नहीं है ये विष्णु है बहुत चाला तो कैसा भी गिन सकता तो को मोटीपुती की राक्षस है तो समझ में मैंने कर आठ आदमी को बोला फट आवाज आठ आदमी इकट्ठे हो गए गोल में खड़ा कर गए बुलाई में आप वाले इस नीले नीले कपड़े वाले से गिन इसके पिछले वाले आठवा आ गया ना अब इससे तो पहला छता जब कल चौथा तो वो अब आठवा हो गया कोई तो तो तो तो भी आदमा हो सकता है हाँ तुम विष्णु का खेल है बेकूफ बना दिया अच्छा फिर क्या करना चाहिए तू सोच ये भी हो सकता यही कृष्ण होगा यही आठवा होगा जब भी पैदा हो रखा है तो मार, तो एक एक मार भरोसा नहीं तो सारे को मार दू तब तो पापी बड़ा भरी जिसके से मार उत्सुकता बैठा होता सात मुस्टिंग जवान होते रहते आठवें को तो फिर मारता है ना ये चालाक थी ना ऐसे ही कोई मूर्ख को आपने बोले तुम दसमा हो और गन्ने लग गए एक दो तीन चार ना घर भी छोड़ देता है तब क्या होगा? इसे मूर्ख को उपदेश नहीं वो ऐसे ही उल्टा क्या करना है देखो आदि मध्यावसानेश पहले अब और बाद में भी कभी भी नवत्व संशय लो नवत्व संशय कभी हुआ ही नहीं था दशम को लेकर संशय था और सैन्य से अनुभव कर लिया अब बाल कौन कर सकेगा ज्ञान अतः दशम से तमेव विचार परिगणना अश दशम से उस दशम तमेव तो दशमोसी इस वाक्य से और यह विचार क्या था प्रैक्टिकल कराया परिगणनादि लक्षण विचार संहिता परिगणनादि रूपा जो है विचार सहित उत्पन्नो ज्ञान है के, के दूसरे तो ज्ञान से पैदा तब न बाध होगा नाहम दशमा करके दूसरा ज्ञान किसी अन्य प्रमाण से पैदा हो तब दसमोशमी ज्ञान बाधित होता ऐसा कोई प्रमाण है नहीं अब जो नाहम दशम ज्ञान पैदा करें परिगण क्रिया क्योंकि परिगणन रूपी क्रिया जो सहकार नहीं हूं कभी उसको नहीं होगा अर्थात उस नौ यहां से गिनाया यहाँ से गिनाया इधर से गिनाया कहीं से नौ गिना लेगा तो अभी अंतिम दशवा खुद में आएगा ही नौ में कहीं गड़बड़ी नहीं है गड़बड़ी दसवीं में थी और नौ को आप कैसे भी गिना लो इधर से गिनाओ उधर से गिनाओ, बीच में से गिनाओ, उस किनारे किना, से गिनाओ, गिना तीसरे से गिनाओ, गिना से गिनाओ कहीं से भी गिना लो नौ तो नौ बना रहेगा सदा दस में गड़बड़ी थी वो अनुभव हो गया है आते दसवेंटबड़ा जाते तो फिर दसवा भी गड़बड़ा जाएगा ना नौ में से एक जाए गिनते गिनते आठ हो गए नौवा खुद में आ जाएगा फिर भी दसवा नहीं है बोलेगा जब तक नौ की स्थिरता है तब तक दस में कोई दोष नहीं न नवे अतः सा दृढ़ अपरो चारों, चारों, चारों वेदों में चार महावाक्य है आपका चारों महावाक्य को लेकर के विचार संस्कृत अनुभूति कैसे होती है दिखाना है अति चारों वेदों के महावाक्यों को लेंगे सदैव इत्यादि वाक्य ना ब्रह्म सत्व पर गृहता व्यक्ति इस मंत्र के द्वारा ज्ञान हुआ आशित का ब्रह्म था यह पहले था। अभी ब्रह्म ही था अब भी ब्रम है आगे ब्रह्म रहेगा तो ब्रह्म है यह ज्ञान हो गया आपको ब्रह्म नाम कोई चिड़िया है जो पहले भी था अब भी है सदा रहता है ऐसे आपको परोक्ष ज्ञान पहले हुआ इस वाक्य क्वेश्चन से कौन सा परोक्षण को लेकर फिर विचार हुआ अनेक दृष्टान्त आदि के द्वारा मृत्यु गायती सत्यम कहते हुए गुरु ने गुरु और पिता रो पावा उन्होंने उपदेश दिया श्वेत केतु को तो क्या हुआ बार बार तत्व तो ऐसे कह दिए तो इति लिया ग्रहण कर आसीतेश्चि तीवरूपे प्रवेशाद परलोचना उसी का जीवरूपेण प्रवेशादी क्या प्रवेशा है सिद्धि में मुन युक्ति के विचार करके प्रत्येक रूप तुम अरे ब्रह्म ही यही हृदय के अंदर जीव रूपेण प्रत्येक भी संभाव्य करते हुए साक्षात् ब्रह्म को अपने आप के साथ अधिक करता हुआ मैं ब्रह्म ऐसा साक्षात्कार करना चाहिए अरे साक्षात्कार ब्रह्म नहीं संशय नहीं है क्यों आदि मध्यावसान यम आपरोक्षं शु। में बीच और अंत में कहीं भी कभी भी जो स्वयं के अंदर नहीं होता नैविचरे तस्माद इसीलिए यह अपरोक्ष प्रतिष्ठित है मन यथार्थ दृढ़ साबित हो गया ठीक अतः आत्मन यम आत्मनो ब्रम्हत्वि बुद्धि, कोषा नाम आदि मध्यावसान आत्मव्यवहार में रखी है वह पंचान कोशा नाम इन पांच कोशों में पहला क्या था ज्ञान में ही आत्मा है प्राण में ही आत्मा है ना मनोमय ही आत्मा है विज्ञान में ही आत्मा है आनंद में ही आत्मा है ऐसे उनमें भी आत्म बुद्धि भले कह दिया हो लेकिन फिर भी वो वह आतंक जो हुआ था उन आतंत बुद्धि ज्ञान के द्वारा अब जो अंत में हुआ ये प्रत्येक आत्मा भ्रम करके इस ज्ञान उन ज्ञानों से बालित नहीं होता क्योंकि उनमें आपने दोष देकर और सूक्ष्म बार बारे कहा उससे उससे भी आंतर उससे भी सूक्ष्म आत्मा है ऐसे आपने पूर्व पूर्व को क्या कर दिया निराकरण करके उत्तरोत्तर में आ चुके हैं अरे अंत में जिसको ग्रहण किए हैं निराकृत हो चुका है निराकृत हो चुके हैं वो कैसे नहीं कर सकते स्वयं बाधित होकर वो शक्तिहीन हो चुका है अच्छा पूर्ववर्ती जो कोषो में आत्मज्ञान हुआ था वह आत्मज्ञान और अंत में प्रत्येक आत्मा जो परम ज्ञान हो रहा है ये ज्ञान पर एक दूसरे नहीं है ब्रह्मज्ञान पंचकोश में आत्मज्ञान को बात देगा पंचकोश में जो आत्मज्ञान हुआ था, वह ज्ञान ब्रह्मज्ञान ज्ञान नहीं कर सकता कि प्राण में आता उपसंग्रमण कर देता है प्राण में आत्मा मनोमय कर रहा है उपसंग्रमण करने वाली वह आत्मा नित्य सत्य कैसे हो सकता है अतिव आपने युक्ति से विचार से पूर्व पूर्व में जो पहले शुरू में समझाने के लिए आप तो जिन, उनमें जिन उन आप तो आपने निराकरण कर दिया है वे प्राणमय आत्मज्ञान है वह अहम भ्रमित इस आत्मज्ञान का बाधक नहीं हो सकते वेद पंचा कोषा नाम आदिमद्यावसान आत्मनव्यवहारे अपनी उन सभी में होने पर भी नई वन्यता न्यता फिर भी विपरीत ज्ञान नहीं हो सकता अतो इसलिए अस्या बुद्धि अप्रोष तो सुत इसलिए ये जब ब्रह्मस्मी इसकी अथम तेवल वाक्या उत्पाद है पश्चात विचार सहित प्रोक्ष अवगम्यता इश्त ठीक है चांदकि तो आग सां वेद लेकिन आप में बताइए वहां पर भी केवल वाक्य से पहले परोश पर ज्ञान होता है बाद विचार सहित होकर तो के अप्रोश ज्ञान होता है ये कैसे होता है ये आप हमें बताइए पर शुक्रिया करके देखिए मालिक स्पष्ट होगा वाक्य होगा ने क्या किया अपने पिता वरुण के पास पहुंच गया वरुण से कहा भगव ब्रह्मी मुझे इस ब्रह्म के बारे बताइए ब्रह्म ब्रह्म क्या चीज़ है जो सत्य ब्रह्म है जो हितं गुहायां तुम्हारे गुफा के अंदर निहित परम आकाश है। ऐसे ये है तो हृदय में तो छोटा सा था ना का इतना सा है ना छोटा सा अंगूठी के बराबर का दिया कहीं हमारा पर हो मन कह रहे हो को सोचने में लेकिन बोले नहीं कुछ पिताजी से प्रश्न नहीं डाला मन ही मन सोचा हो क्या बात है परसों गुरुदेहावास हो रहा है यहाँ क्या उपदेश विद्या पिताजी बिरु जी मनी मन सोच रहा था तो समझ गए हो तो शुरू कर दिया तस्माद आत्मन तस्मा आकाश संभुता आका और अगने अगने पूरा सारा पंच को और तबो बार बार एक कहते समझना यानी कैसे है ये? वो सब तपसा जिज्ञास तब ब्रह्म चिंता न करो उसके बारे में क्या वाक्य मान ब्रह्म है सदव्रथम फिर को वृद्धि बता दिया अन्नम निजात ऐसा बता करके छोड़ तो दिया तो बैठ गया चिंतन किया विचार आई नहीं नहीं हंत ब्रह्मो नहीं तू तो विनाशी है तो फिर गया फिर दोबारा अधि ब्रह्म भगवान बताओ अंत ब्रह्मो नहीं ठीक है प्राणम ब्रह्म के विचार दे रहे देखो पहले प्रत्यय कर दिया ब्रह्म है और तुम्हारा हृदय नहीं है बोल बोलो अब कैसे हो सकता है जो परम व्याम स्वर्ण व्यापक आकाश जिस महान व्यापक ब्रह्म हमारे हृदय में जाएगा? नहीं छोटे जगह तो उसको समझाने के लिए विचार दिया पहले कह रहे ब्रह्म अस्थि और तुम्हारा हृदय नहीं है अब वही तुम्हें नहीं कहा न कहकर अब उसको समझा रहे बार बार ज्ञान देते हैं बार विचार देते जाते हैं एक विचार परिपक्व हुआ उसने दोष दिखाई दी दूसरे विचार तीसरे विचार चौथी, पांच ऐसे देते जाते बता रहे देखो। नहीं जन्म जन्माद्वाच लक्षण पुरा पारोण गृही विचारा व्यक्तिम्छत जन्माद यद वायु भूता जीवन ये, तो ये संविशंति जन्मादिकण का सारे सृष्टि के जन्म का कारण ब्रह्म ब्रह्मि का कारण ब्रह्म इसलिए लय का भी कारण ब्रह्म ऐसे वाक्यों को उन्होंने जो प्रयोग किया उससे क्या हुआ उसको? इस प्रकार के वाक्यों से भ्रगु भ्रिगु ने पूरा पहले परोक्षता परोक्ष रूपेण ब्रह्म को ग्रहण कर लिया। ब्रह्म सारा जगत का कारण सारा जगत कल्पना का अधिष्ठान है ऐसा ब्रह्म है अथ विचार फिर उसका विचार दिया गया विचार करते करते करते व्यक्ति व्यक्तिमय क्षेत्र मई व्रम जिसमें सारा ब्रह्मांड गल है शांत परिकल्प धनंत ब्रह्मांड जब कोई पहले प्रवचन किया करते तो आता था तो पता नहीं ये आती थी शब्दाव है ना सुना आपने ज्ञान का फल निकलता था लोगों ने पूछा आपने कैसे बोला मुझे पता नहीं, नहीं। ये सच्चा ही है बस इतना स्वांत कल्पित अनंत ब्रह्मांड अंतर्वर्ती जम्बू द्वीप समो भरतांडत पावन भगवती भागीवथी गंगा के समोह तत्पर सम उपस्थित इस प्रांगण में उपस्थित ऐसे बोलता था लोग आश्चर्य करते थे क्या बोल रहा है ये? तेरे अंदर कल्पित तेरे तेरे बाहर भी दिख रहा है नहीं, तेरे आप के सारा कल्पित है तो आपके बाहर हम कैसे है यही तेरे लक्षण होता है वेदांत दृश्य विश्व दृश्यमान नगरी निजातर्गत पशन आत्म माया बहिरीव उद्भूत है तो देख रहा हूं। नहीं बाहर सामान तो है माया कितना पहला श्लोक विषम दर्पण दृश्य पकड़ में आ जाए समझ में आ जाए दुनिया में अपने से बाहर कुछ झूठा जैसा हो रहा है ठीक है दिक्कत क्या जिसको बाहर सच्चा है उसके लिए परेशानी होती चलो। महाराज क्या कर रहा है हम उसे बगीचा में काम कर देते हो कभी तो नलका ठीक करते हो कभी तो बिजली फिट कर देते कुछ करते हो, करने होते क्या विद्वान है आप कैसे कर रहे विद्यार्थियों से करवाइ हम कहते हमसे विद्यार्थी ही कहा हमारे बाहर कुछ है क्या सोचो तो बोला जो व्यवहार दिख रहा है जो हो रहा है होने तो क्यों परेशान हो रहा मौन कौन विद्वान कौन मूर्ख भेद? भेद्य है दृश्य में जो लीला होनी हो रही है होने ये उपाजी, अपने, उपाजी, अपने जो, करने, जो करना है है कर रहा है। तुम करना चाहो तुम करो लो आपत्ति क्या हमारे काम हम करते कहता है तो करना चाहू करो करना भाई लो, ठीक से करूंगा <laughs> दीवार को पेड़ पोच दिया होता <laughs> है आधा पेट बर्बाद कर दिया लकड़ी का पेंट तो प्राइमर समझ के दौरान यह नहीं है करना है थोड़ा हिसाब से, व्यवहार है व्यवहार में कार्य हो रहा है तो उस कार्य में कुशलता नहीं चाहिए समझदारी मीच् व्यवहार है मीठा समझदारी है मिथ्या बर्बादी भी हो रही है है तो है, ना? ना? और मिथ्या मिथ्या मिथ्या बर्बादी ही वो क्या को मान रहे हो? बड़ा मुश्किल है आचार शंकर जी जगत का जब मिथ्या बोलते थे एक बार इन्ह हाथी छोड़ दिया हाथी को छेड़ करके छोड़ दिया हाथी भला रहे तो लोगों ने कहा महाराज हाथ क्यों आप तो हाथी तो मिथ्या है ना क्यों भाग रहे हो कहता शंकराचार्य भी मिथ्या है शंकराचार्य का भागना भी मिथ्या है तो मिथ्या है <laughs> तो क्या दे रहा तो देख क्या रहा है सब कुछ मिथ्या है इधर निश्चय हो तो आपत्ति क्या है हाथी मिथ्या हाथी का भागना मिथ्या शंकराचार्य मिथ्या शंकराचार्य की भागना मिच्छा तुम मिथ्या तुम्हारा देख मिथ्या सारी मिथ्या तो इत्र उनके अंदर वो थी। तो फिर ये उच्च नीच करना न करना ये हो रहा है समय तो अगर मैं ये नहीं करूंगा मैं ये करूंगा इसका मैं अभी भी गड़बड़े वेदांत थी एक अच्छा वेदांत अरे प्रसन्न वसा शरीर को करने दो हो दे दो शरीर से हो रहा है हो दे दो रोकोगे तो बुद्धि से रोक रहे हो गलत हाँ इतना देर बुद्धि से गलत रास्ते में जाने से रोको गलत कार्य करने से रोको ये व्यवहार विज्ञानवान सार्थक तो विषय सार्थ का है ना बुद्धि वो तो ठीक होनी चाहिए विवेक से होना चाहिए विज्ञानवान होना चाहिए इन घोड़ों को गलत कामों में गलत विषयों में जवाब नहीं मिल रहा है ये भी ध्यान रखना व्यवहार जना आप श्रेष्ठ महात्मा है आप गड़बड़ करेंगे तो आपको तो देखा दूसरा सब गड़बड़ करें यही तो हुआ सारी संप्रदाय बिगड़े क्यों इन संप्रदाय के जो मुख्य महात्मा जो गड़ आपने है गड़बड़ वो अपने ब्रह्म ज्ञान में रह गए थे ठीक है आप ब्रह्मस्थिति में रहिए लेकिन आप जंगल में चली जाइए आप जनता को चढ़ा मत बनाओ भगत जगत भगत जगत क्या किया कबीरा न संध्या ना पूजा ना किया अवसार भगत जगत संध्या पूजा पर सदन छोटी सब निकाल दो गड़बड़ गुरु नानक साहब ठीक है आप ज्ञानी हैं प्रस्कार तो पर है ना भी है तो ठीक होता ठीक होता मतलब बना डाला और उसके चक्कर है उन्होंने क्या बनाया और जो होना था कलु बढ़ती कैसे नहीं तो सत्यु रह जाता ईश्वरी कलियुग हो गया समस्या तो ये देवार देवार है, है। निम्न स्तर वाले कर रहे नियंत्रण क्यों नहीं करते रहे या तो निम्न स्तर वालों को दीक्षा दो ही मत आप संप्रदाय में मुस्तुंड को पाल रहे हो दीक्षा देकर लड़ाई के जरूरत है समझ करके तो पाल रहे हो फिर गलती कौन कर रहा है आप मेरे नहीं तो, तो तो तो आप हम उनमें आता है वो जो दी कर रहा है वो चीज़ जो नीचे रहा उसका स्रोत ऊपर और लोग ही होते हैं बड़े लोग जिनसे आप बोल रहे हैं जो सुना रहे हैं समझदारी है उनमें ही होता है वो जड़ वो जो के खटपड़ दिख रहा है वही करा इसलिए समझदारी आना अलग चीज परोक्ष ज्ञान होना ठीक है शब्दों का अर्थ ज्ञान होना ठीक है लेकिन उसको अपने जीवन में उतरना बड़ा कठिन काम वेदांत जीवन है वेदांत केवल सिद्धांत नहीं है वेदांत जीवन आप ही है ना वो भाषा थोड़े हैं जब आप ही हैं फिर वो सिद्धांत क्या रह गया वो सिद्धांत तो क्या होता है लिखने के लिए होता है बोलने के लिए होता है शब्द तो होता है वो आप नहीं वेदांत तो आप हाँ ही है तो जीना हुआ ना फिर उसको यहां कि देखो कि जन्मादि कारण है क्या है वो जन्मादिमकृषिरा भ्रभु नाम, पुरा। नाम पहले कसी जमाने में कभी पहले उन्होंने क्या ज्ञान किया ये तो वाई मान भूता नहीं जयंती यद प्रियंत ब्रमे तीसरी वल्ली प्रथम मंत्र में उद्देश्य वाक्य श्रुते न इस वाक्य के श्रवण के द्वारा जगत जन्मादि कारण कारण्य लक्षण जगत जन्मादिक्वारा जगत कारण रूप जान करके अन्नमि पंचकोशारा अन्नमयादि पंचकोशार से व्यक्ति प्रतिगात रूप ब्रह्म दृष्टवान आरस प्रतिगात रूपेण उस ब्रह्म को अनुभव कर गया अश्विन लेकिन कहीं भी भृगु को पिता वरुण ने तब नहीं बोला तुम ब्रह्म ऐसा नहीं बोला। रहे फिर कैसा अनुभव कर रहे हम ब्रह्मा सिंह ने कैसे कर लिया? जब कहानी तुम्हें ब्रह्म होती कहानी इन तक सृष्टि युक्ति दे दिया उसने सारा जगत बना कर वही प्रवेश कर दिया है तब आपने सोचा शरीर को बनाया बना वही प्रवेश किया इसका मुझे जो मंत्र मई हूँ तो वही हूँ मैं युक्ति दे दिया ना युक्ति ऐसी दे दी है जिसके आधार पर बिना कहे ही उसे समझने आ गया हम तुम उपदेश दिए बिना इसको उसको अहम ज्ञान हो गया ऐसी युक्तियां पहले दे दिया गया वे करें पूर्व पक्ष ने कहा इस प्रकरण में कहीं भी तुम ब्रह्मसी इतम आदि उपदेश वाक्य भाव आ दसमस तो सब्रम तमसी तो ऐसा देशवाक्य नहीं है कथम साक्षात्कार साक्षात्कार कैसे हो गया योग्य कार के विचारात्कारीभूत विचारों के योग्य स्थलों को दिखा दिया युक्तियों को दे दिया क्या यद्यपि तमसी वाक्यम नोचे भ्रगो पिता तथा प्राणमी विचार्य स्थल उतवान यद्यपि तमसी ब्रह्मा इस प्रकार सीधे कोई वाक्य को पिता भृगु का जो पिता भृगु को कोई उपदेश नहीं दिया तथा फिर भी अन्नम ब्रह्म प्राणम ब्रह्मा इस तरह से उपदेश देते हुए विचार्य स्थल विचार के योग्य स्थलों को कथम किया कोशिश विचार प्रतीच साक्षात्कार ठीक है कोशन विचार करने से अपनी आत्मा का तो ज्ञान हो जाएगा अपने आप को तो कोषों से तो अलग कर लिया इतना आपने विचार दे दिया तो उस विचार के आधार पर उसने अपने आप कोशों से अलग कर लिया है अपने आप को अलग करने के बाद वह जो अलग मैं वो ब्रह्म है ये नीचे कैसे किया उसने जवाब दे प्रति ब्रह्मत्वा पंचकोश विचारे आनंदा व्यक्ति साक्षात्त्य साक्षात्कार ब्रह्मणस तो कथम लेकिन मई व्रम ऐसे कैसे किया ऐसा आशंकर जवाब में सिद्धांत किया था देखो ऐसा है प्रतिचय ब्रह्मत्वाद क्योंकि प्रतिशय ने प्रत्येगात्मा है यही ब्रह्म है एव ब्रह्मत्वाद ये जब प्रत्येगात्मा है ये ब्रह्म है क्यों पंचकोश विचारेण पंचकोश विचार करते क्या आपने किया करते हो। आनंद साक्षात्त आनंद रूपा आत्मा का जब साक्षात्कार हुआ तब तो निर्णय लिया आनंदादेवी भूता है आनंदे जाता जीवंती आनंद विशेष प्रतीचि योजित उस ब्रह्म के लक्षण को भी अपने में ही उसने गणा इत्या अन्न प्राणा कोशेशन पुनः आनंद व्यक्ति लक्ष्मिक कोशों में समय विचार करके पुनः पुनः आनंद व्यक्ति व आनंद रूपा ब्रम को उसने पहले ग्रहण कर लिया और उस ब्रह्म लक्षण को अपने प्रत्येगात्मा में योजित कर लिया अयो ब्रह्म लक्षण से आनंदा रूपे न प्रती पक्ष कहता है ब्रह्म लक्षण आनंदा के अनुभूता ने कहा गया था उसको अपने में कैसे घटा लेगा हम तो दुखी हैं हम दुखी कथम आनंद रूप ब्रह्म उल्टा है, है ना यहाँ तो इसलिए घटता नहीं ठीक नहीं आपने जो बोला है ब्रह्म तटस्त तटस्थ तो प्रतीक्ष प्रतिज्ञात्मा से भिन्न है इत्या संजय अभेद कथन कर वाक्य प्रयोग कर दिया था पहले ही।, ही कहते, सत्यं इत्येवं कोशेशु ब्रह्मायस ब्रह्म लक्षण गुवाहित्वेश्त प्रदर्शित लक्षण सुर्भुत प्रतिज्ञा कर दिया कथन करके गुहा इस गुफा के अंदर वही है युक्ति है युक्ति सबसे बड़ी और उसी को में किया दर्शन क्षण मे ब्रह्म लक्षण विधायक ब्रह्म स्वरूप लक्षण कथन करके यो वेद गुहाया परमे व्यवान वाक्य तरह पंचकोश रूप गुहरा भीतर में स्थित वह भी संकेत कर दिया है कश्यव प्रत्येक रूपतम अभीतम ब्रह्म ही पंचकोश रूपी गुफा के भीतर में रहने वाला इसे कह करके गुफा के अंदर प्रत्येगात्मा को ब्रह्म ही है ये संकेत उन्होंने कर दिया है